श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौसठ जीवनोद्देश्य ईश्वर दर्शन दूसरे दिन सोमवार सत्रह दिसंबर अठारह सौ तिरासी तो सवेरे आठ बजे का समय होगा श्री राम कृष्ण उसी कमरे में बैठे हुए हैं राखाल लाटू आदि भक्त भी हैं मड़ी फर्श पर बैठे हैं मधु डॉक्टर भी आए हुए हैं वे श्री कृष्ण के पास उसी छोटी खाट पर बैठे हैं मधु डॉक्टर वयोवृद्ध हैं श्री कृष्ण को कोई बीमारी होने पर प्रायः ये आकर देखा जाया करते हैं स्वभाव के बड़े रसिक हैं श्री कृष्ण। बात है सच्चिदानंद पर प्रेम कैसा प्रेम ईश्वर को किस तरह प्यार करना चाहिए गौरी पंडित कहता था राम को जानना हो तो सीता की तरह होना चाहिए भगवान को जानने के लिए भगवती की तरह होना चाहिए भगवती ने शिव के लिए जैसी कठोर तपस्या की थी वैसी ही तपस्या करनी चाहिए पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृति भाव का आश्रय लेना पड़ता है सखी भाव दासी भाव मात्री भाव मैंने सीता मूर्ति के दर्शन किए थे देखा सब मन राम में ही लगा हुआ है योनि हाथ पैर कपड़े लते किसी पर दृष्टि नहीं है मानो जीवन ही राम में है राम के बिना रहे राम को बिना पाए जी नहीं सकती मढ़ी जी हाँ जैसे पगली श्री राम के उन्मादिनी आहा ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पागल होना पड़ता है कामनी कांचन पर मन के रहने से नहीं होता कामनी के साथ रमण इसमें क्या सुख है ईश्वर दर्शन होने पर रमण सुख से करोड़ गुना आनंद होता है गौरी कहता था महावाह होने पर शरीर के सब छिद्र रोम रोमकूप भी महायोनि हो जाते हैं एक एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है द्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए गुरु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलते मिलेंगे गुरु तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्ण ज्ञानी होंगे पूर्ण ज्ञान होने पर वासना चली जाती है पाँच वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है दत्तात्रेय और जड़भरत ये बाल स्वभाव के थे मड़ी जी हाँ इनके बारे में लोगों को ज्ञात है पर इनके अलावा और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गए होंगे श्री राम कृष्ण हाँ ज्ञानी की सब वासना चली जाती है जो कुछ रह जाती है उसमें कोई हानि नहीं होती पारस पत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है फिर उस तलवार से हिंसा का काम नहीं होता इसी तरह ज्ञानी में काम क्रोध का आकार मात्र रहता है नाम मात्र उससे कोई अनर्थ नहीं होता मणि आप जैसा कहा करते हैं ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है सत्व रज और तम किसी गुण के वश में वह नहीं रहता ये तीनों गुण डक दक, डकैत है श्री कृष्ण, इस बात की धारणा करनी चाहिए मणि पूर्ण ज्ञानी संसार में शायद तीन चार मनुष्यों से अधिक न होंगे श्री रामकृष्ण क्यों पश्चिम के मठों में तो बहुत से साधु सन्यासी दिख पड़ते हैं मढ़ी जी इस तरह का सन्यासी तो मैं भी हो जाऊं। इस बात पर श्री राम कृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे श्री राम कृष्ण मणि से क्या सब त्याग कर मढ़ी माया के बिना गए क्या होगा माया को जीत न पाया तो केवल सन्यासी होकर क्या होगा सब लोग कुछ समय तक चुप रहे त्रिगुणातीत भक्त बालक के समान मड़ी अच्छा त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं श्री राम कहें उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय देखता है चिनमय श्याम चिन्मय धाम भक्त भी चिन्मय सब चिन्मय ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है डॉक्टर मधु साह्य त्रिगुणातीत भक्ति अर्थात भक्त किसी गुण के वश नहीं श्री कृष्ण सहास्य हाँ जैसे पाँच साल का लड़का किसी गुण के वश नहीं दोपहर को भोजन के बाद श्री कुछ थोड़ा विश्राम कर रहे हैं श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया फिर जमीन पर बैठ गए मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण लेटे लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बीच बीच में एक एक बात कह रहे हैं मणिमल्लिक आप केशव सेन को देखने गए थे श्री राम कृष्ण हाँ अब वे कैसे हैं मणिमल्लिक रोग कुछ घटता हुआ नहीं दिख पड़ता श्री राम कृष्ण मैंने देखा बड़ा रास्क है मुझे बड़ी देर तक बैठा रखा तब भेंट हुई श्री राम कृष्ण उठ बैठ गए और भक्तों के साथ बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण मढ़ी से मैं राम राम कहकर पागल हो गया था सन्यासी के देवता रामलाला को लेकर घूमता फिरता था उसे नहलाता था खिलाता था सुलाता था जहाँ कहीं जाता साथ ले जाता था रामलाला रामलाला राम लाला कहकर पागल हो गया था परिच्छेद पैंसठ भक्तों के साथ श्री कृष्ण भक्ति श्री रामकृष्ण सदा ही समाधिमग्न रहते हैं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 कैसा एकांगी दृष्टिकोण है लोगों को पहले पहल देखने से पहचान पहचाना नहीं जाता श्री कृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं जाड़े का समय बदन पर एक ऊनी चद्दर है एकाएक सूर्य देखते ही समाधि मग्न हो गए आंखें स्थिर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं क्या यही गायत्री मंत्र की सार्थकता है तथ्यवितुर्यम भरगो देवश धीम ही बहुत देर बाद समाधि भंग हुई हाजरा मास्टर आदि पास बैठे हैं श्री रामकृष्ण हाजरा के प्रति समाधि या भाव अवस्था की प्रेरणा प्रेम से ही होती है श्याम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था श्री कृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधि मग्न हो गया ऐसा लगा कि मेरा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है जोड़ा साकू हरिसभा में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिमग्न होकर बाह्य शून्य हो गया था उस दिन देह त्याग की संभावना थी श्री राम कृष्ण स्नान करने गए स्नान के बाद उसी गोपी प्रेम की भी बात कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मणि आदि के प्रति गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना चाहिए इस प्रकार के गाने गाया करो भावार्थ सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं मैं तो और चल नहीं सकती भावार्थ सखी जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी यदू मल्लिक के मकान पर श्री रामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है मणि से कह रहे हैं तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे दोपहर के बाद श्री रामकृष्ण राखाल मढ़ी आदि के साथ कलकत्ते के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं रास्ते में सिमुलिया बाजार से कच्चा नारियल और चीनी खरीदी गई मंदिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं एक नारियल फोड़ चीनी मिलाकर माँ को अर्पण करो जिस समय मंदिर में आ पहुँचे उस समय पुजारी लोग मित्रों के साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थे यह देखकर कर श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं देखो ऐसे स्थानों में भी ताश यहाँ पर तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए अब श्री रामकृष्ण यदू मल्लिक के घर पर पधारे हैं उनके पास अनेक बाबू लोग बैठे हुए हैं यदु बाबू कह रहे हैं पधारिये पधारिये आपस में कुशल प्रश्न के बाद श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं पधार ये पधार ये।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 सियार भी साथ साथ है सियार ने समझा कि बैल का जो अंडकोश लटक रहा है वह कभी न कभी गिरेगा और उसे वह खाएगा बैल कभी सोता है तो वह भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है और जब बैल उठकर घूम फिरकर कर चरता है तो वह भी साथ साथ रहता है कितने ही दिन इसी प्रकार बीते परंतु वह कोश न गिरा जब सियार निराश होकर चला गया तभी हंसने लगे इन चापलूसों की ऐसी ही दशा है जदूबाबू और उनकी मां ने श्री रामकृष्ण तथा भक्तों को जलपान कराया